सर्वे नित्य विज्ञान सुरु विज्ञान बौद्धा आत्मा सर्वे प्रत्ये तत्तलोहवित विज्ञानस्वभाषा तदनिया तलक्षण अग्निदुपलभ्यवती आत्मपलब्ध सर्वे प्रत्ये बुद्धि के परिणाम जितने भी जड़ा के प्रत्यय हैं वे सचिप से व्याप ये दोनों परस्पर संबद्ध हो गए व्याप्त हो गया इसलिए कहते हैं तप्त लोह तप्त लोहे के समान इस पर चार नंबर डिपेंड बड़ा सुंदर है बुद्धि परिणाम छिद्याप्ता बुद्धि के जो परिणाम कैसे हैं चित से व्याप्त क्यों अचित तत्व वह अचित होता हुआ भी चैतन्य के समान भाषित होने से यदि तत्व भाष दे तत्व्याप्त क्योंकि जो जैसा नहीं है किंतु उसके जैसे दिखाया जाए समझना चाहिए वह उससे व्याप्त जरूर होगा जैसे प्रतप्त अह सलावत प्रतप्त गरम लोहे के समान दृष्टांत एक तरह से अनुमान ही बन गया नित्य विज्ञान स्वरूप का मतलब क्या नित्य विज्ञान स्वरूप जो आत्मा उससे क्या? का व्याप्ति ना व्याप्रिया तादात समझ से व्याप्त समझना विज्ञान स्वरूपा इसलिए जितने भी प्रत्येक कैसे है विज्ञान स्वरूप अत्या जो आभा होगा तो उससे भिन्न नहीं होगा ना बस आभासा कारणीपूर्ण मुख्यतः क्या होगा उससे विलक्षण होगा जैसे लोहा कैसा है वह वन्य आभास है तो वन्य आभास रूपा है तप्त तो लोह तप्त तो तो लोहा वन्य का आभास रूप है ना तो आभास रूपा तप्त तो लोह से वन्य भिन्न है या नहीं अवश्य भिन्न इसी प्रकार से ये बुद्धि के प्रत्यय के समान है जड़ और एक क्या कहे जा रहे हैं चिदाभास है नित्य विज्ञान स्वरूप आभास और रखा है इसका मतलब क्या हुआ ये जो लौह के समान बुद्धि के प्रत्यय है उनसे भिन्न चित जरूर होगा जैसा तप्त लौह से भिन्न वन्न होता है उसी प्रकार से आभाष युक्त जो यह प्रत्यय है बौद्ध बुद्धि के परिणाम उससे भिन्न जरूर होगा चैतन्य इसे तद अन्य अवभाषा आत्मा तदन्य अवभाष आत्मा तदन्य अवभाष आत्मा तद विलक्षण उस जड़ से विलक्षण होगा ये तदविलणो और तदन्य तत्ना जड़ान अवभाषे तदन्य अवभाष उनका अवभाषण कौन करेगा प्रकाशक आत्मा शत तदन्य अवभाष आत्मा का विशेषण है मन तान तान अन्य तेज तान ऐसा बनेगा गए यहां पर तद भिन्न अर्थ नहीं लेना है तान चासो अन्यान इति तद अन्य कौन है वो जड़ान से ध्यानवीरी अंतिम पंक्ति से पहले देखो इसमें क्योंकि लास्ट बट वन लाइन अंतिम पंक्ति से ऊपर तान अन्यान मान जडान मैंने तच अन्य बना लिया यहाँ कर्मचारे समाज है तेजाम तथि ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर इसे जानकी दिखा रहा हूं तान अन्यान कौन है वो जड़ान। जड़ानस प्रकाशय तदन ओभास। वो प्रकाशन करने वाला आत्मा आत्मा सर्व जड़ सर्वज सर्व जड़ान सगल सर जड़ों से विलक्षण ऐसा ही उसे जाना जा सकता है अग्निवध उपलब्ध अग्नि के समान वह भी उपलक्षित होकर ग्रहणवता अवगन तुम शक्तना इसीलिए कौन ते जड़ा हा बौद्ध प्रत्ये आत्मोपल में एक बहुत सुंदर साधन बन गया ये जो बुद्धि प्रत्यय तो हमारे लिए उस शुद्ध प्रम को ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन बन गया तेन तेन मैंने इस प्रकार से तादात्म अवभाष को प्राप्त होने से ते ते प्रत्या आत्मप्लब्धौ द्वारी आत्मप्ल में द्वार हो जाते हैं, साधन हो जाते हैं इसी भाष्यकार तस्मा प्रतिबोध अवभाष प्रत्यगात्मक यद विदीत त्र त मत ज्ञात इसलिए प्रतिबोध अवभाष प्रत्यत्मकत यद विदीत जिसे आप जान रहे हैं कैसे तो जान रहे हैं प्रतिबोध प्रति प्रति का प्रत्येगा प्रतिबोधम प्रतिबोध चित्र मतलब क्या प्रतिबोधम औभाषा अभाषा प्रति प्रत्येक बोध में भाषित होता हुआ रहने वाला जो कौन है वो चिताभाषी होगा चिताभाषाह उचित प्रतिबिंब का प्रत्युत्म हैिंब बिंबुस्ताव वास्तविक स्वरूप है, भींग है। प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्म का मतलब क्या सा चा असो आत्मा, चा आत्मा ऐसे प्रत्यक्षति अंतया गृहते यसौ सत्मा चत्यगात्मा करता ऐसा हो कौन होता है इसका तात्पर्य है विचारित स्वरूप होता है और स्पष्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं बिंबस्तानी है यह बड़ा गलती बार बार होती है ना ये पलट के इस स्पष्ट देखने लग जा पदभाषण में चले जाता और ढूंढते रह मिलता है नहीं पंक्ति तो बिंबस्थानीय एक रूपेण हाँ एक ही एक ही रूप से अनुभव होता है वो प्रकाश का किसी को लाल दिखे किसी को सफेद प्रकाश नहीं दिखता वो एक ही है एक है नहीं रूपेदन तत्क दर्शनम एक रूप से जो ब्रह्म का ज्ञान होता है वही वास्तव में सम्यक दर्शन है उसमें प्रकट तदेव मत ज्ञातम तदेव सम्य ज्ञानम भाष का इसलिए तदेव सम्यक ज्ञानम न विज्ञान नज्ञ ज्ञान बहुत प्रत्येगा विज्ञान है यही वास्तव में समय ज्ञान अर्थात प्रत्यगात्म जो सुब्रम का ज्ञान होता है वही सम्यक ज्ञान है और जो विषय विज्ञान है यह विषयत् ब्रमण विज्ञान विषय ब्रह्मण विज्ञान ये विषय ब्रह्म विज्ञान विषयों तो में ब्रह्म विज्ञान लोग न ब्रह्म ज्ञान करोगे दोनों ही असम्यक ज्ञान है स्पष्ट करेंगे अभी हम बता दें इसलिए टिक्का कर थोड़ा टिप्पण में विषयत्व ब्राह्मण विज्ञान विषय विज्ञानम तो असम्यक विषयत्व न ब्रह्म ज्ञान करोगे तो वह असम्यक ज्ञान हो जाता है किंतु फिर कैसे करना चाहिए आत्मत्वे न कहते हैं केवल आपसे जानो उसको आत्मा है आत्मते काठ प्रत्यत्मा नीलिए वहां से कहा है प्रत्येगात्मा को कोई उसने अनुभव किया देखा देखा तो मतलब क्या जानना चाहने का मतलब अनुभव करना प्रत्यत्म रूप से उसको अनुभव कर लिया विशेष अनुभव नहीं किया अमृतत्विंदी हेतु वचनम अतएव उत्तरार्ध विद्यमान जो अमृतत्म विंदते आत्म आविंदते वीर विद्याम उसके में से पहले पूर्वार्ध में क्या प्रतिबोधवी तम अमृतत्व विदते उसी को विद्या कह दिया है तो अमृतत्व विन्दते क्या है हेतु वचन है। प्रतिबोधवीत मत किस वाक्य के प्रति अमृतत्व हेतु वचन हो जाता है क्यों क्योंकि सूत्र वाक्य ला रहे हैं भाषण सूत्र विपर्य मृत्यु प्राप्त है विपर्य मृत्यु प्राप्त जो व्यक्ति प्रतिबोधम मतम प्रतिबोधम प्रत्येगा प्रत्येक बोध का अर्थात प्रत्यक्षता भाष का भी प्रत्येगा रूप विद्यमान ब्रह्म तत्व को जो जानना है वही सम्यक ज्ञान है मतम मतम कर कर दिया था सम्यक ज्ञान प्रत्येकदा भाष का बिंबभूता जो चैतन्य को अनुभव करना ही मतम सम्यक ज्ञान क्यों इसको सम्य ज्ञान कहा जा रहा है क्योंकि जो ऐसा वो करता है वही अमृत होगा जिसको जानने पर जिसके जिस सम्य ज्ञान के वजह से मुझे अमृत प्राप्ति होती है इसलिए उस ज्ञान को तो हम क्या कहेंगे समय कहेंगे ना जिस, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें अमृत प्राप्त ना होवे वह ज्ञान समय ज्ञान नहीं है ज्ञान तो सभी के पास है किसके पास नहीं है ज्ञान कौन सा ज्ञान है सबको संसार का ही ज्ञान है कोई किसी में एक्सपर्ट है में कोई ऐसा नहीं है जो उस्ताद नहीं है अपने अपने काम को उस्ताद तो सभी है ना मछुआ रहे मछली पकड़ने उस्ताद है ऐसे भयंकर बाड़ों में भी चले जाते हैं और वो जो है पकड़ के लाते अपने काम में मस्त है समय ज्ञान उनको अपने विषय का वो ज्ञान अपने विषय का बल समय ज्ञान है वास्तव का समय ज्ञान नहीं है क्यों उसे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है अमृतत्व में विंदते हैं यदि हेतु वचना क्योंकि वृत्ति प्राप्त है उस पर देखिए पलामगी ब्रह्म आत्षयत्व तो असंभवात ब्रह्म जो है आत्वन ही ज्ञात होने लायक है विषयत्व नि ज्ञान होने लायक नहीं अद्वयान सर्वग्ध शास्त्र अद्वयानंद, अद्वयानंद जो ब्रह्म है शास्त्र होता है और ऐसा जो तटस्वस्त है उसका कोई अप्रोक्ष नहीं कर सकता कि प्रत्यकूपेण के विशेषण प्रत्येक रूप में नहीं हुआ इसको अनुभव किया जा सकता है इस से इसक में, में भी प्रत्येगा प्रत्येक विशेषण क्यों दिया कठोर प्रसाय प्रत्यक्षा भाष का भी चित्र स्वयं है वह प्रत्येगा जीव ही ब्रह्म है जीव ही प्रत्येगात्मा केवल आत्माग्ञान से ब्रह्म को पकड़ लो जीव ही है और अजीव क्या है वही ब्रह्म अभिन्न हो जाता है इसे प्रत्येगा जीव भाव को परित्याग करता अपने आत्मा को प्रत्येगात्मा को ही ब्रह्म रूप में अनुभव करना जरूरी है ये अनुभव कर लोगे तो बाकी अपने आप हो गया लोग समझते हैं कि शास्त्रों में इसलिए जोर दिया जाता है पदार्थ को को जान, तुम को जान के लिया तो काम हो कि जो तुमके लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म तो है नहीं। शोधन हैत्मा को जान लिया तो काम हो गया इसे इनका कहना है कि इसलिए काठ को में भी यह प्रत्यक के विशेषण देना पड़ा प्रत्येक उत्तर तो दी दस नंबर क्या विशेषण है वहां प्रत्यक्ता प्रत्यक्ष तो होता है साक्षात है वह ब्रह्म ज्ञान ही सम्य ज्ञान है इसमें क्या हेतु है अन्य सकल प्रकार से ब्रह्म को जानने का ब्रह्म ज्ञान यदि हो भी जाए अन्य प्रकार से वह ब्रह्म ज्ञान क्या है असम्य ज्ञान है क्यों कह रहे हो आप इत्याशंग अप्रोक्ष बंध अध्यास असंभवा इनकी जो अप्रोक्ष बंध है ना ये जो बंधन महसूस कर रहे हैं जो संसार अनुभव करो कैसे ये अप्रोक्ष हो रहा है ये अप्रोक्ष बंध रूपा जो ध्यान है इसे परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति असंभवाद अपरोक्ष ज्ञान सेवर्तन अप्रोक्ष ज्ञान ही उसका निवर्तक हो सकता है इसे अमृतत्व इति उत्तर वाक्य अमृतत्व का साधन होने से एकदार ब्रह्मज्ञान को ही हम सम्य मानते हैं प्रत्यक्ष जो आत्मा को हम अनुभव करते हैं उसी को हम सम्य मानते हैं इसी अर्थ को संग्रह वाक्य के संग्रह कर दो बता रहे अमृतत्व है आप सूत्र को विस्तार करते विपरीय मृत्यु प्राप्त है विपरीय क्या है असम ज्ञान असम ज्ञान क्या चीज है विषयात्म विज्ञान ही ज्ञान कर लेना अनात्मा में आत्मा का ज्ञान कर लेना अथवा आत्मा का ज्ञान करना दोनों अर्थों से देखिए विशेष बुद्धिया आत्मविज्ञान क्ष विषयों में आत्मबुद्धि करना विषय क्या अनात्मा में, अना में आत्मबुद्धि कर लेना अतः दूसरा विषयतया आत्मा का ज्ञान कर लिया विषयतया का मतलब क्या स्व स्वसे भिन्न उपासी रूपेण उस ब्रम को ग्रहण कर लिया व्यतिरिक्त उपास्यतया स्व्यतिरिक्त उपास्यया विषयता क्या किया उपास्य स्व से भिन्नी तो उपास्य होगा ना विषय रूप में अपने आत्मा को ग्रहण करने का मतलब क्या स्विन्न विषय होगा वो बत। जो स्वभिन घटाधि विषय होगा तो लेकिन वो विषय कैसा होगा हमारे लिए घट के सदृश बिल्कुल नहीं है किंतु उपास्य रूपेण ग्रहण करता हूं श्रेष्ठ है ना इसे कहते हैं व्यतिरिक्त उपास ज्ञान विषय मृत्यु प्रार्भते ऐसा जो विज्ञानी क्या करता है जन्म और मरण पुनरअन पुनरअि मरणम इस चक्र में डाल देता है आरंभ कर देता है मृत्यु प्रार्भते आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तम हेतुवचनम अमृतत्व आत्मविज्ञानी अमृतत्व का निमित्त होने के नाते यह जो कहा है है हेतु वचन अमृतत्व ही है मतलब? प्रसिद्ध हो बुद्धियाघात आत्मा मन मानस्य उपासक से चर्तृत्व अनिवृत्ते है बुद्धि संघात में आत्म को मानने वाला हो चाहे उपासी उपास उपासक भेद से उपासना करने वाला जो उसकी कर्तृत्व कर का भ्रम की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिए राजा नस्ते क्षयोगाद श्रोतभ्य और जो आत्मज्ञान है तरशम मात्र अतएव जो है मानना पड़ेगा ए तार जो सम्यक आत्मज्ञान है यही सम्यक ज्ञान है क्योंकि अमृत को प्राप्त करता है उत्पाद्य पूर्व पक्षता है ये आत्मज्ञान क्या आपने कहा में न संस्कार प्राप्त चारों आ गया कैसे वो प्राप्त कर रहा है ये चार प्रक्रिया होती है क्रिया के अगर प्राप्त करना है तो सबसे सब सब पहला होता है आरम्भ आपके ज्ञान अमृत उत्पादित है उत्पादित है निकारी निक्रिय निये नैसे है ये प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है प्राप्त की प्राप्ति है ये अब प्राप्त प्राप्ति नहीं है अत क्रिया के तौर पर उत्पादित विकारी संस्कार आदि नहीं है ये आत्मनांदते इसलिए पुत्र आत्मना विंदते वीर विद्या विंदते अमृतम आत्मना विंदते आत्मने अमृत विंदते न आलंबन पूर्वक हो आलंबन पूर्वक नहीं ग्रहण कर नित्त्मस्वभात्स्वभा स्वात्स्वरूप अवस्थित अमृतत्म विंदते स्वात्पतया स्वाभाविक अमृत विद्य विंदते न तत्पाद्यर्थ चारण नम्र टिप्पण का मतलब गया स्वात्स्वरूप अपना आत्मस्वूप से ही वह अवस्थित है पहले से अमृतत्व कैसा लाना थोड़ी है वो वो आपके अंदर आपका स्वयं का जो स्वरूप है वही अमरना स्वरूप है अमृत स्वरूप है वो वह बिंदते वो विदंते हो गया है नकार उल्टा हो गया बिंदते स्वात्तरूपया स्वाभाविकम एव अमृतत्म विद्या स्वात रूप से जो स्वाभाविक अमृत थे उसको विद्या के द्वारा प्राप्त करता है ना उत्पाद विद्या तो के द्वारा उत्पाद वो नहीं है इसी को स्पष्ट करते भाष्य कारण और क्या कह दिया न आलंबन पूर्वक आलंबन पूर्वक वो ग्रहण नहीं होता है प्राप्त नहीं किया गया है न आलंबन पूर्वकम वि आत्मज्ञान अपेक्षा फिर विंदते क्यों का प्राप्त होती ऐसे क्यों कहा आप कद आत्मविज्ञान आपेक्षा किंचित उपास्य को आलम्बन करके कद कर उपासना का अध्यास आदि के द्वारा हाँ, उस उपासना के द्वारा साध्य रूपेण वह ब्रह्म ग्राह्य नहीं है ये तो ठीक है फिर कैसे प्राप्त करता है तो प्रश्न रखेगा तब कद दे जवाब नहीं, नहीं। क्ष निवृत्ति अमृतत्व उपचर्य आत्मविज्ञान आपेक्षम का मतलब क्या आत्मविज्ञान के द्वारा मर्तित्व ब्रह्म निवृत्ति जो हो रही है ना ये जो अध्यास के कारण से अपने आप को क्या मान रहे हैं आप मूर्ति मानते बैठे हुए है ना डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिए बैठे हुए हैं ना दोनों ही गलत है तो वो जो निवृत्ति होगा हो रहा है इस ज्ञान के द्वारा, उसकी निवृत्ति उस भ्रम की निवृत्ति की अपेक्षा दृष्टिकोण से कह दिया था इसे कहते मर्तित्व भ्रम निवृत्ति में अपेक्ष अमृतत्वरिए अमृतत्व की प्राप्ति का औपचारिक कथन मात्र हो रहा है पिंदते शब्द के द्वारा तत्प्राप्तिरुपता टिप्पणी का आप पूरा करके उसको तत उपचार देते हैं तत्प्राप्ति उपज उपता औपचारिक रूपेण प्राप्ति का यहाँ कथन किया गया है मुख्य रूप से प्राप्ति नहीं है जैसे आप यहाँ से चलते हो गांव को प्राप्त करते हो और मुख्य रूप से है ना बहुत कुछ यहाँ साधना कराना पड़ता है और जाना पड़ता है गाड़ी घोड़ा पकड़ने पड़ते हैं तब जाके चलते हैं आप वहाँ पहुँच जाते हैं वैसे यहाँ प्राप्ति नहीं है यदि आत्म नहीं वह अमृतत्व मिलते कि पुनर्विद्या विद्या ने क्या किया कि पुनर्विद्या क्रिय विद्या क्या करना चाहते हो क्यों तो तो लफड़ा में पाल रहे हो विद्या तो बहुत बड़ा लफड़ा तो विद्या कितनी परेशानी उठानी पड़ती है इसके चक्करों में घर द्वार छोड़ो इतना दूर रहो जंगल में सारी असुविधाओ का बीच में पानी पानी पियो नहीं दूध नहीं क्या झंझट लिए हुए है इस विद्या के चक्कर में भी मतलब पढ़ना पढ़ाने के भी एक झंझट ही है आप पढ़ने के लिए झंझट लिए बैठे हो हम पढ़ाने के चक्कर में ले बारह साल का संकल्प कर दुनिया बुलाती परेशान करती तो क्या करें उनसे बचने के लिए कह जाए बारह साल क्षेत्र में आओ छुटी पाओ भंडार नहीं खाएंगे प्रवचन नहीं करेंगे कथा नहीं करेंगे ये सब नियम बना डाल दिया हमें कोई नियम की जरूरत नहीं है है पढ़ाना है तो फिर करना पड़ेगा नियम नहीं तो क्या होगा भागते रहोगे बीच बीच में भागते रहो चार दिन छः दिन छुट्टी पाओ फिर चार दिन, दिन हर पंद्रह दिन में चार दिन छुट्टी वैसे ही मिल रही है छुट्टी और ऊपर जरूरत और छुट्टी हो जाएगी कार्यक्रम के चक्कर इन सब के बचने के लिए बढ़िया नियम है ना ये सर ये फिर भी दिमाग खराब करते फोन फोन मंजे फोन भी बात माफ करो झंझटों भी खत्म कर दे नीनती करेगा ना सुनना है ना कोई अरे ऐसे दूर बैठो जहाँ कोई आवे नहीं जल्दी आसानी से नाम ही नहीं लेते एक बार आते तो डर जाते कचा बस दूर से प्रणाम करना ठीक है रिश्ते <laughs> से याद कर लेंगे दिल्ली से याद कर लेंगे जाना नहीं और जब आगे आते हैं गाड़ी फैसल गिर जाए फिर तो आदमी ही नहीं नागे नहीं लेगा आदमी का कई लोग ऐसे गिर के गए कहते हैं महाराज बरसात के दिन में बिल्कुल तो नहीं आना इसलिए कहते हैं कि ऐसा क्यों विद्या की लफड़ा क्यों कर रहे हो आप किम्पुल विद्या कहिए और पक्ष बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा जवाब देते हैं अनाथ विज्ञान निवर्तयंती सावृत्तिया स्वाभाविक समृद्ध से कल्प्यते कल्प्यकार कहते हैं ये भी हम साथ ही साधन बहुत कल्पना कर वाक्य भी नहीं है जो व्यक्ति मानता है मैं अनात्मा हूं भ्रांति जिसके अंदर है मैं जीव हूं मैं मरण धर्मा मुझे मोक्ष चाहिए मैं अमुक्त हूं बंधन में हूं ऐसा जो अनात्म विज्ञान वाला है उसके लिए हम कहते हैं भाई तुम्हारी अनात्म विज्ञान को निवृत्त करती हुई यह जो ब्रह्म विद्या है तो निवृत्त्या उसकी निवृत्ति के माध्यम से स्वाभाविक अमृतत्व का प्राप्ति के निमित्त बन जाती है ऐसी हम एक व्यवस्था तुम्हारे लिए कल्पना करते हैं अज्ञानियों के लिए यह व्यवस्था कल्पना की गई है नहीं तो वास्तव कोई ब्रह्म विद्या है ना कोई वेद है ना कोई उपनिषद है कुछ भी नहीं जैसी देवता इच्छानुरूपो बली जैसा देवता वैसा पूजा भरभट देवता को हरभट पूजा बिहारी में कहावत है जैसा देवता वैसा पूजा करनी पड़ती है क्या ज्ञानी है उसको वैसी व्यवस्था देनी पड़ती है आपके जिस प्रकार का ज्ञान होगा उसी प्रकार की आपके लिए व्यवस्था मान लिया गया आप कर्तृत्वी है कामना वाले स्वर्ग को चाहते हैं ठीक है वेदों में इसलिए कर्म कांड की व्यवस्था कर दी गई नहीं ना आप चाहते हृणय और देव भाव की प्राप्ति करनी है चलो चलो बेटी तुम्हारे लिए पासवान की व्यवस्था कर दिया गया नहीं मैं बंधन से मुक्त होना चाहता ठीक है तुम्हारे लिए ब्रह्म विद्या की व्यवस्था कर दी गई से पुरुष होता है उसके अनुरूप ही विभिन्न प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। विद्या अनुरूपासवस्थाई कल्यान निवर्तन दया प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी वीर आदा श्रुतिरा अद्ञान निवर्धन न स्वाभाविक अमृतत्व अभिव्यक्ति कल्प्य स ठीक है ये विद्या ने एक बार आविद्या का निवृत्त कर दी तो दो बार अवित्य आ जाएगी जैसे एक बार झाड़ू वाड़ू मार देते हो तो वाधी तूफान आया धूल मिट्टी भर गया झाड़ू मार दिए तो हो गया क्या काम दोबारा आंधी आ जाएगा दोबारा झाड़ू मारो फिर आंधी आएगी फिर झाड़ू मारो जिंदगी भर का सवाल है वैसे यह भी है बारम्बार विद्या अविद्या को मिटा देरी फिर विद्या अविद्या आ जाएगी अब इत्या तूफान है बार बार आती रहेगी राग देश को लेकर आ जाएगी वो और फिर विद्या में लगो फिर उसको निकालो झड़ पोचा जैसी बार बार ये संभावना है ना कहते हैं आप रोज झंझट नहीं है विद्या या विद्या अज्ञान निवर विद्यान निवर्दयती निवर क्या करती है वीरियम विषय मंत्र में क्या आता वहां पर आत्मना विंदते वीरियम वो वह वीर जोड़ रहे हैं बेटी का था ना टिप्पणी कर जोड़ दे रहे हैं उस बात को नहीं तो संघ आ जाएगी दोबारा अविद्या करो फिर आवित्या। फिर ये चक्कर तो कोई आद्यन तो है नहीं घन चक्कर बन जाएगा तब बात जैसा है तो सुनो पुनर्ज्ञान्तरोदय प्रतिद्वंदी अज्ञानांतरोदय प्रतिद्वंदी वीरियम आद ऐसा वीर को आधान कर देती है आपकी इस में और उसके बाद प्रारण के क्षय से हो जाएगा, ये मिट जाएंगे, भूत भूतों में चले जाएंगे है ना देवता देवताओं में जितने भी अंश आयु हुए वो तो अपने अंशों में चले जाएंगे सारे भूत जो पंचभूत आपके तो शरीर पंचभूतों में लय हो जाएगा अज्ञानी के दृष्टिकोण से अन्य अज्ञानियों के दृष्टिकोण से कहा जा रहा तो भूत है न देवता है न कुछ इसलिए कहते हैं कि वह ऐसा वीर का ध्यान कर देता था। सकृत अज्ञान निवर्तन स्वाभाविक अमृतत्व्यक्ति की कल्पते के द्वारा स्वाभाविक अमृतत्व का, का युवा कर देती है विद्या क्या है। है। के विलक्षण सामर्थ्य है ये कहना है यथा वीरियम विद्या विंदते जिसलिए कहा है कि भाई वीरियम विद्या विंदते वीरी को विद्या के द्वारा सामर्थ्य को विशेष प्राप्त कर लिया गया है क्या है वो वीरियम सामर्थ्या पुरुष हो जाएंगे ब्रह्म विद्या को पढ़ेंगे हम सब पुरुष हो जाएंगे कहते नहीं नहीं क्या वो वीरी की बात नहीं और इतनी पुरुषत्व लाने वाली वीरी नहीं है ये वीर क्या सामर्थ्य है कौन कॉन्शियस का सामर्थ्य पौरुष का सामर्थ्य रो नहीं अध्यारोप माया स्वांत ध्यान अनविभाव्य लक्षणम बलम विद्या अरे अध्यारोप को करने वाली अनात्मा में आत्मा का अध्यारोप और आत्मा में अनात्मा को अध्यारोप करने वाली कौन है वो माया वह माया स्वांत अन्य लक्ष्य स्वांत स्व का अंत हो गया यह अंत से तात्पर्य विस्मृति स्वस्य विस्मृति उस माया के द्वारा स्व की विस्मृति हो गई आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप करने वाली माया के द्वारा स्व का विस्मृति हो गई उस विस्मृति रूपी अंधकारम, अज्ञानम, विस्मृति रूपी जो घोर अंधकार है उस गो दोबारा अनिभाव्य लक्षणम बलम उस अज्ञान रूपी घोर अंधकार को दोबारा अभि अभिभाव्य का विरोधी अनविभाव्य दोबारा अभिव्यक्त न होने का रूपी जो लक्षण बल है वह बल के द्वारा प्राप्त होता है स्वस्य अंतो स्वय अंतों अवच्छेदी देखोरी स्वस्या मैंने स्वस्वरूप नत्मा का नष्ट हो गया।, गया मर गया आत्मा ऐसा नहीं करना अंत का अर्थ होता है नाश हो जाना मर जाना इसलिए कहते नहीं अवच्छेद हो गया अवच्छेद हो का मतलब क्या अपना निरवच्छिन्न स्वरूप की विस्मृति हो जाना ही अवच्छेद हो जाना अपना अपरिच्छिन्न स्वरूप का विस्मृति परिचिन स्वरूप को ग्रहण करना इसलिए अवच्छेद अवच्छेदी अवच्छेदी माने विस्मृति स्व का जो परिचन्न स्वरूप विस्मृति हो जाना ही स्व का अवच्छेद हो जाना हुआ वह अवच्छेद हो जाने से ये नात्मध्याप जिस घोर अंधकार रूपी अज्ञान के द्वारा हुआ है ये काम उसका नाम उस अज्ञान को एक शब्द से बोल दे रहे हैं शांत उसने क्या किया परमेश्वरी शक्ति माया वो तो क्या है वो अनात्मा का अध्यारोप करने वाला मनुष्यत्व का अभिमान का कारण भूता परमेश्वर की शक्ति पूता माया है वो जिसने सारा खेल रचा जीवत्व निमित्त अज्ञान स्वांत स्पष्ट करते हैं तो क्या है वास्तव में जीवत्व तो का निमित्त अज्ञान का दूसरा नाम है स्वांत विस्मृति का कारण कारणीभूता अज्ञान जब मैं सीधे सीधे बता दिया था आपको विस्मृति का कारण कारणीभूता अज्ञान ये तो सर्वे अभिभावनी नवती आत्मा विद्या कृत अतिशयन है द्वारा अभी अभी के योग्य हो जाता न भवति आत्मा लेकिन ऐसा आत्मा नहीं होता है आत्मा न भवति इति नव्य लक्षणम ऐसा अनविभाव्य लक्षणम है ना उसके क्या कर रही है इन सभी निमित्तों के द्वारा माया और माया का कार्य ज्ञान अज्ञान के विस्मृति विस्मृति के के कारण सब हुआ इन सभी द्वारा आत्मा न विद्यान अतिशयेन विद्वान् विद्वाद जिसके द्वारा यह आत्मा दोबारा अभिभावनीय नहीं होता है वह विद्या अतिशयेन अतिशयन एक विलक्षण अत्यंत विलक्षण विद्या कृतिक वीर एक सामर्थ्य को विद्वान प्राप्त करता है ये वह अतिशय क्या है वह भी बताने वाले हैं उसके अतिशयता को तट की विशिष्ट अमृतम अविनाशी वह सामर्थ्य कैसा है वो वह सामर्थ्य वीर प्राप्त हुआ है विद्या से वह अविनाशी यदि विनाशी होता तो फिर अज्ञा उसको नष्ट करके दोबारा बार हावी हो जाता लेकिन वो अमृतम मान अविनाशी होती अविद्याजम ही वीरियम विनाशी अविद्याजन्य जो वीर है वो विनाशी है अविद्याजन्य मित अविद्याजम अविद्याजम मैंने अविद्या अजम ऐसा भी नहीं परेद कर देना गड़बड़ अविद्या और अजम कहते गड़बड़ होगा अविद्या जन्यम सरसी जम सरसी, सरसी जम। बोलते नहीं। जम। जैसे होता है नहीं ना उसी प्रकार से आ, क्या है वो सुपी जनर डन धाक्ष हुआ अन्न का के ज बच गया और जो जो भी है या स्वंत पद क्या है आपका अविद्या अविद्याजन्य मि अविद्या वीरियम विनाशी वो जो वीर्य होता है जिसलिए वो विनाशी होता है इसलिए विद्या विद्याजन्य जो वीर्य होगा वो कैसा होगा है? वो अमृत होगा अविनाशी होगा इसमें कोई संशय नहीं है पूर्व सिद्ध से नाशात मायाच स्वतो जीव बंधक भाव अभिनव से अज्ञान से उत्पत्तो कारणाभाव क्यों ऐसा कह रहे है कि पुरुष जो अज्ञान दा जो, अज्ञान जो कार से सिद्ध जो था वो माया उसको क्या कर दिया स्व जीव बंधक भाव स्वयं जीव का बंधक नहीं था उसको आपने विद्या के दूरष्ट कर दिया है तो अभिनव से अज्ञान और कोई अभिनव अज्ञान उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है क्योंकि माया वास्तविक चीज है ही नहीं ना माया ना को कोई चीज हो तो उसका कोई कारण भी होता जो कारण होगा तो जरूर फिर दोबारा पैदा भी हो सकता उस कारण से इसे जान के कहते हैं जीव बंधु तत्व स्वतो अभाव स्वतः वास्तव में वो है ही नहीं दस नंबर टिप्पणी इसलिए अज्ञानम अद्वारी कृत्य जीवंगा अज्ञान है इसको द्वार किए हुए हम मान रहे कोई माया नाम की चीज को नहीं जीव सृष्टि मंत्रेरा ईश्वर सृष्टि बंधक भाव क्योंकि जीव सृष्टि के बिना केवल ईश्वर सृष्टि नाम का चीज कभी बंधन का कारण ही नहीं हो सकता जीव सृष्टि जीव के अज्ञान के कारण से जीव अज्ञान के कारण से ईश्वर सृष्टि में न माया है न कोई माया भी है जीव का अपना जो अभिमान करते तरह मान लेकर अहंकार के कारण से गड़बड़ कर लिया है यही गड़बड़ सारा काम खराब हो गया अहंकार मूढ़ात्मा करता मुझे मन कारण है बाबा कस्य अनादित पाद इसलिए माया को अनादि माना गया है जिसका कोई आदि नहीं मैंने कोई कारण नहीं जिसका कोई कारण होता है वह कारण ये रूपना बना रहेगा ना फिर दोबारा आ जाएगा उससे इसे अनेकों पौधों का बीज पड़ा हुआ था जमीन में अब देखो बारिश में कितने ढंगे जंग, पैदा हो रहे हैं बीच अंदर है ना छिपे हुए तभी तो, तो पैदा हो रहेगा इसे कारण कहीं नहीं माया का भी कारण मान लोगे तो जरूर है माया दोबारा आ जाती इसलिए कहते हैं माया को हमने अनादि कह दी सत में से एक अनादि अनादिंग अर्थात उसे भी कारण ही नहीं है इसे दोबारा उत्पन्न होने वाला भी नहीं